अथर्ववेदिया वेदिया उपनिषद इसमें अलात का दृष्टांत से चैतन्य विज्ञान दार्ष्टान्तिक का व्याख्यान चल रहा है जैसे अलात में दिखने वाला रिजु बकरादी आकार ये सब केवल दिखते हैं ना अन्यत्र कहीं से आते हैं ना अन्यत्र कहीं जाते हैं ना अलात में प्रवेश करते हैं तो ये कुछ नहीं है उसी प्रकार की विज्ञान में चैतन्य में ये जो दिखने वाला जन्म नाश है ये भी सब उसका धर्म नहीं है टीका में हम लोग द्वितीय पंक्ति देख रहे थे कथम तरी विज्ञान है प्रथा तेम तो फिर विज्ञान में अर्थात तो चैतन्य में इनका अनुभव कैसा होता है अभी मेरे को घट ज्ञान हो रहा है तो घट ज्ञान फिर उसका न, अभी पता नहीं चलता है घट ज्ञान नहीं हो रहा है इस प्रकार की जन्मनाश कैसे होता है इसके लिए आगे श्लोक को कहते हैं न निर्गता ते न निर्गता विज्ञान द्रव्यवायोग ग कार्यकारणता भावा था था भावा कार्यकारणता यतो यतो न यदचिंत्या ते विज्ञा न यतो निर्गता द्रव्यवगता कार्यकार ते अचिंत ते ते अर्थत जो जन्मनाश इत्यादि ज्ञान का उत्पत्ति उत्पत्तिनाश जो ज्ञानक से अनुभव होते हैं ते विज्ञात न निर्गता विज्ञान से वो लोग निकल नहीं गए तो क्यों कहते हैं द्रव्य तो अभाव योगत जिसमें द्रव्यत्व तो रहेगा इसमें कोई क्रिया हो सकती है तो ये जो जन्मनाश विज्ञान का दिख रहे हैं वो स्वयं कोई पदार्थ ही नहीं है केवल प्रतिथि मात्र होने से उसमें द्रव्यत्व तो नहीं है तो उसमें क्रिया भी नहीं हो सकती है इसलिए निकल गए वो विज्ञान से ऐसा नहीं है तो इसी को स्पष्ट करते है कार्य कारणता अभाव कार्यकारणताभाव तो वहाँ खंडाकार है तो कार्यकारणता अभाव अर्थात ये जो दिखने वाले जन्मनाश और जो विज्ञान उनमें कारण भाव नहीं है अर्थात तो उपादान उपादे नहीं है पदार्थ उसी में लय हो जाएगा अगर उसका उपादान हो तो अगर उपादान नहीं है तो उसमें नहीं जाएगा इसलिए कहते हैं कार्यकारणताभाव अभाव एक नंबर टिप्पणी आभाष विज्ञान और इतिशेष जो जन्मनाश आभाष दिख रहा है अथवा जो नाना आकार हो जाता है ये सब आभाष है तो आभास और विज्ञान आभास प्रातिभाषिक हो गया विज्ञान परमार्थिक हो गया ये दोनों में कोई संबंध नहीं होता होने से यदो ते सदैव अचिंत्या इसलिए वो अचिंत्य है अचिंत्य दोनों मोटिपणी दे दिया सत्वादि रूपेण निर्वक्तुम अशक्य इत्य अचिंत्य अर्थात अनिर्वचनीय अनर्वचनेत्व असत्व इस प्रकार निर्धारण नहीं हो पाएगा ये सब अचिंत्य अच्च, है टीका में आभाषा विज्ञान से कार्यकारणत दुर्वच्वाद आभाषा सर्वदाव निरूपयश मत मिथ्या विज्ञान को कारण कहेंगे आभाष को कार्य कहेंगे कहेंगे कार्य कारण दुर्वचत्वा इसमें कार्य कारण नहीं है नहीं होने से आभास का कोई कारण ही नहीं रहा नहीं रहने से आभाषा सर्वदा एवं निरूपितुम असक्यत्वात। ये जो जन्म नाश ज्ञान का होता है ऐसा दिखता है इसका निरूपण नहीं कर सकते है ये कहाँ से आता है कहाँ जाता है फिर ये निरूपणा नहीं हो सकता है खाली दिखता है और हमको संस्कार पड़ेगा और हम मान्य लगते हैं ऐसा है बोल करके वास्तव नहीं है इसी को आगे कहते हैं माया मया संतो मिथ्या एवं ये केवल माया माया, के माया, माया। जादूगर जैसे दिखाता है जो कुछ हम देखते हैं वो केवल दिखता है वास्तव तो वहाँ कोई पदार्थ नहीं है और हम कहते हैं कि घटो को हम देखते हैं कहते हैं घटो दिखता है बस वही है और हम घटो देख करके आगे घटो में सत्यत्व को भी देख लेते हैं कहते हैं सत्यत्व को भी देख लेते हैं इतना तो हमारा चक्षु में सब सामर्थ्य है कि हम उसका सत्यत्व को भी देख लेते हैं कहते तो हैं ये दिखता है कि आपको सत्यत्व नहीं दिखता है कहते जैसे रज्जु में सर्प ये चक्षु से नहीं दिखता है ये कहां से आता है सर्प कहें मान करके रखा है इसी प्रकार की घटत तो एक आकार दिख जाता है उसमें सत्य तो मान करके रखा है ये घट सत्य है ऐसा ऐसा सब करेगा ये केवल मान करके रखा है अच्छा मिथ्या वी इत्य सार्ध श्लोक तात्पर्य आह अलात साध श्लोक कहा था जैसे अलात दृष्टांत में कहा गया था ऐसे विज्ञानों में साध श्लोक में कहेगा अभी उसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में अलाते समानम समान सर्व विज्ञान तो में जैसा जैसा चीज है विज्ञान में ऐसा ही है अलात तो का जैसे बकरा बकरादी आकार केवल आभास मात्र ना अन्य से आते हैं न अन्यत्र जाते हैं ना अलात तो में प्रवेश कर जाते हैं कुछ नहीं है इसी प्रकार की विज्ञान में दिखने वाला की जो जन्म नाश इत्यादि ये भी सब कहीं से आते नहीं कहीं जाते नहीं विज्ञान का ये धर्म अभी नहीं है टीका में तो ठीक है अगर ये आप कह दे कि अलाते ना समानम सर्वम विज्ञान से पूरा पूरा औलात जैसे है अलात का चलन होता है तो विज्ञान में बाकी कुछ आवास हो किंतु तो कम से कम विज्ञान का ये चलन तो मानेंगे जैसे औलात का चलन तो सिद्धांत कहता है ठीक में पहले पूर्व पक्ष पूछता है तरी सक्रियम अभी विज्ञान से तरी अर्थात तो अलाते न समान सर्व विज्ञान विज्ञान अलात के साथ बराबर है अगर आप कह दिए पूर्व पक्ष कहता है तब अलात में जैसे चलन होता है सक्रिय है इसी प्रकार के विज्ञान में भी सक्रिय तो हो तो सिद्धांत भाष्य में कहता है सदा अचलम तु अचलत्व तु विज्ञान विशेषः विशेष विज्ञान का ये विशेष है औलात अपेक्षा की अलात तो, तो चलायमान है किंतु विज्ञान सदा अचल है ये दोनों में विशेष है ये विशेष को छोड़ करके बाकी सब बराबर है ठीक है यदि विज्ञानम अचलम अभिष्टम तरी तत्र जात्याद्या भाषा हेत्भा तो न शिव अगर विज्ञान अचल है जो चलता है उसमें कुछ अन्य पदार्थ का आभास हो सकता है अगर औला तो चलेगा नहीं उसमें रिजु बकरादि आभाष प्रति होगा नहीं होगा अभी आप कह दिए कि विज्ञान अचल है आज जो अचल होगा उसमें आभास कैसे होगा ये नहीं आ पाएगा। यदि विज्ञानम अचलम अभिष्टम तरी तत्र जात्यादि आभास भावात न सिर जाति आदि आभाष विज्ञान का जन्म होता है नाश होता है ये जो आभाष होता है हेतु भावात न शि चलन ही हेतु है अगर चलता नहीं तो फिर ये भी आभाष भी नहीं होगा इति संख्य अंतिम परिहरती अंतिम अर्ध से इसका परिहार करते हैं श्लोक का जो अंतिम अर्ध बावनवा श्लोक का भाष्य में जात्याद्याष विज्ञान अचले किंकृता इतिहा पूर्व पक्ष पूछता है तो जाति आदि आभाष विज्ञान में फिर कैसे आ गया वो तो अचल है अचल में जाति आभास ये कहा से आ गया इतिहा इसका उत्तर देते हैं कारणता जन्म जन्य जनकत्व अभाव है यतः सदैव कार्य कारणता कारणता कार्यकारणता नहीं है विज्ञान और आभास के बीच में कारण कार्यकार नहीं है कार्यकारणता इसका अर्थ जन्य जनकत्व अनुपपत्य अनुपत्य मतलब संभव नहीं होने से कार्य कारण नहीं है तो फिर जन्य जनक भाव आ जाएगा नहीं होगा जन्य जनकत्व अनुपत्य अभाव रूपत्वात तो ये जन्य नहीं है ये जो आभाष दिखते हैं ये जन्य नहीं है ये क्या है कहते हैं अभाव रूप अभाव रूप पांच नंबर टिप्पणी असद रूपवाद इतर्थ है जाती आदिभाषा नाम इतिशेष ये सब असद्रूप है असद अर्थात तो मिथ्या रूप तथाच चविद्य का एवं ते ये सब अविद्या से अज्ञान से केवल होते हैं प्रतीत तो होता है और हम मानते हैं इति फलितम असत्व प्रतीयम अचिंत्य है मिथ्या है इसलिए प्रतीत होने पर भी वास्तव नहीं है प्रतीयम तथा च हेतुअतरम अचिंत्या उसका हेतु क्या है कहते हैं अचिंत्य अचिंत्य, अचिंत्य अनिर्वचनीय अर्थात सत्वादि न इति अशत्या अनिर्वचनिया का ये सत्य नहीं है असत भी नहीं है असत होता तो दिखना नहीं चाहिए बंध्या सत है तो हमेशा रहना चाहिए बाद नहीं होना चाहिए किंतु जो आभास दिखते हैं वो सत्य नहीं है तीनों काल में रहेगा ऐसा नहीं है और असत भी नहीं है क्योंकि दिखता है तो दृश्यते च प्रतीयते चाध्यते चो, चो, चो कहा जाएगा मिथ्या अनिर्वचन प्रती भी होती है और बाध भी हो जाता है इसको कहा जाएगा मिथ्या प्रतीत होता है और बाद नहीं होता है वो सत्य और प्रतीत ही नहीं होता है वो औसत किंतु जो दोनों प्रकार की प्रतीत भी होता है और बाद भी नहीं मतलब तो बाद भी होता है उसको कहा जाएगा मिथ्या अनिर्वचनीय भाष्य में इसको कहा गया अभाव रूपत्वाद अचिंत्या सदैव यह सब कोई भाव रूप नहीं है वास्तव पदार्थ नहीं है इसलिए अचिंत्या अचिंत्या अनिर्वचनीय मिथ्या सद सर्वदा है, ठीक टीका में यत सद अचिंत्या मृषा शेष है क्योंकि अचिंत्य है अनर्वचनीय है इसलिए मृषा जो अन्य है वो है। संक्षेपत आह श्लोकों का तात्पर्य संक्षेप से कहते हैं यथासु ऋज्वाद्यासेश ऋज्वादी बुद्धिर्दृष्टअलाे तथा विज्ञानमात्रे एव इति समुदायार्थः यथा जैसे असत्सु रज्जु आदि ऋजु ऋजुसरल बक्र ऋजुआदि आदि आदि कहने से के बक्र ऋजुवक्रदिआा ये सब असत है असत तथा मिथ्या होने पर भी ऋजुआदिबुद्धिदृष्टा अंक बुद्धि होती है अभी ऋजु सरल दिखता है अभी वक्र दिखता है इस प्रकार की बुद्धि होती है पदार्थ नहीं होने पर भी बुद्धि हो जाती है सर्प नहीं है सर्पाकार बुद्धि हो जाती है कहा कहते हैं अलात मात्रे अलात में जैसे ऋजु आदि बुद्धि हो गया वास्तव पदार्थ तो नहीं है तथा तो इसी प्रकार असत्सु एवं जाति आदि सुज्ञान मात्रे विज्ञान में इसी प्रकार की जाति जन्म उत्पत्ति विज्ञान की उत्पत्ति आदि कहने से नाश ये सब नहीं होने पर भी छह नंबर टिप्पणी दिया विज्ञान मात्र जाति आदि असंस्पृष्ट विज्ञान है इत्यर्थ विज्ञान में जाति आदि का संबंध ही नहीं है जाति जन्म विज्ञान में जन्म विज्ञान का जन्म होता ही नहीं नहीं होने पर भी भाषा में कहते हैं जाति आदि बुद्धि घट की उत्पत्ति हुई पट ज्ञान नाश हो गया इस प्रकार कहते हैं मृषा है वो मृषा अर्थात ये भी मिथ्या है आभाष है समुदाय अर्थ तो इसलिए ज्ञान का उत्पत्ति ना ये भी सब आभास है केवल जो ज्ञाता है दृष्टा है मैं वो ही केवल वास्तव सत्य है बाकी सब मृषा ये एकवन बावन ये दोनों श्लोक उच्चारण करेंगे ज्यान ज्यान यतो अभी सिद्धांति कह दिया कि आभा और विज्ञान के बीच में कार्य भाव नहीं है जो कहा इसको अभी प्रतिपादन करते हैं व्याख्यान करते हैं आगे टीका में यदुक्तम कार्यकारणताभाव इति इधानीम उपपादयितुं उपक्रमते यदम जो कहा गया कार्य कारणता विज्ञान और आभाष का बीच में कार्यकार नहीं है ये जो कहा गया तद वो विषय इदानीम अभी उपपादयितुं प्रतिपादन करने के लिए उपक्रमते आरंभ करते हैं अभी उसको कहेंगे कार्यकारण भाव नहीं है क्यों नहीं है कैसे नहीं है कहते हैं द्रव्य द्रव्य हेतु सवि द्रव्यम भो धर्मा द्रव्यं वा द्रव्य हेतु सैद्व्य द्रव्यम धर्म न उपपद्यते धर्म द्रव्यम भी नहीं है अन्यम भी नहीं है द्रव्य तो द्रव्य का हेतु होता है द्रव्य द्रव्य में कार्य कारण भाव होता है एक नंबर दो नंबर टिप्पणी द्रव्यम कपाल आदि द्रव्य से घटा दे है। तो कपाल घट का कारण होता है कपाल अर्थात मिट्टी में ऐसा आधा बनाते हैं दो आधा बना करके फिर जोड़ देते हैं उसका तो द्रव्यम द्रव्य से हेतु सियाद अन्य अन्य चटादि भिन्नम कपाल आदि अन्य घटका अन्य अन्य का कारण होगा तो कपाल घट का कारण होगा इस प्रकार होता है द्रव्य द्रव्य का कारण होगा द्रव्य अर्थात अवयव अवयवी के लिए कारण होगा अवयव हो गया कपाल अवयवी हो गया घट उसके लिए कारण होगा किंतु ये द्रव्यम अन्यत्व वा धर्म न उपपद्य ये जो सब जीव है जीवात्मा है इनमें न द्रव्यत्व है ना अन्यत्व है जो कि हम कहेंगे परमात्मा का ये सब कार्य हो जाएंगे परमात्मा कारण हो जाएगा जीव सब कार्य हो जाएंगे तो कहें कार्य कारण होने के लिए ये जीव में सब द्रव्यो अथवा अन्यत्व आना चाहिए ये सब जो जीव है ये परमात्मा से वास्तव में अन्य है ही नहीं उसमें अन्यत्व तो कैसे रहेगा घट में कपाल के अपेक्षा अन्यत्व न्यायिक लोग जैसे कहते हैं तो होने से कार्य कारण भाव हो गया इसी प्रकार की नहीं है धर्मां न उपपद्यते टीका में अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्य उपादान अवयव द्रव्य अर्थात कपाल अवयवी द्रव्य अर्थात घटका उपादान कपाल घटका कौन सा कारण है अवय और अवयवी अवयव अवयवी गुणेषु समान जातीय असमवायि दृष्टा ये जो अवयव गुण होते हैं तंतुप अवयवी गुण पट रूप के प्रति किस प्रकार कारण हो असम कारण इसलिए कहते हैं समान जातीय तंतु रूप पट गंध का असमवा कारण होगा नहीं।, नहीं होगा क्योंकि समान जातीय नहीं है तंतु रूप पट रूप का कारण होगा तो समान जातीय शु दृष्टा असमवा कारण तो जो अवयव होगा वो समवायी कारण होगा और अवयव का जो गुण होगा वो असमवा कारण होगा न च एवं आत्मनो द्रव्यत्व ये न समवायित्व ये जो आत्मतत्व तो है वो कोई द्रव्य नहीं है जिसके चलते वो समवाय कारण हो जाएगा और न च चद रूपाणाम कुचित असमवायित्व ये जो आत्मा का जो रूप है न नव टिप्पणी रूपान आत्मीय गुणानम जो सच्चित आनंद इत्यादि कहेंगे ये सब कुचित असमवायित्व असमवायित्व दस नव टिप्पणी दे दिया असमवाय कारणत्व आत्मा का जो सच्चिद इत्यादि सब वो किसी पदार्थ के लिए असमवायिक कारण हो जाएंगे ये भी नहीं होगा गुण गुणी भाव तस्मिन् अन्य त्वस्य तस्मिन दुर्वचनवाद भाव अन्य अन्य भाव ये आत्मा में दुर्बचन है अर्थात एक ब्रह्म और एक आत्मा ये सब का अंदर में गुण भाव हो जाएगा नहीं तो आत्मा में ये सुख दुख इत्यादि जैसे नया एक लोग कह देते हैं कहते हैं वो भी नहीं होगा ये आत्मा कोई ऐसे संवाय कारण ऐग्लू कहते हैं वेदांति कहता है कि संवाय कारण कुछ नहीं है ऐसा क्योंकि संवाय संबंध ही कुछ नहीं वेदांति <coughs> लोग मानते नहीं संवाय संबंध वो लोग कहते हैं का नित्य होना चाहिए वेदांति कहेगा ब्रह्म व्यतिरक सर्व मिथ्य वो इसलिए अन्य नित्य पदार्थ कहाँ से आ जाएगा थी नहीं पूर्व इसमें ये कहता है कि आत्मा में सुख दुख इत्यादि होना अच्छा, आत्मा में परमात्मा जीवन में नहीं है उनका गुण गुणी भाव हो जाएगा श्लोकाक्षराणी योजना अभी श्लोक का अक्षर अर्थात श्लोक का व्याख्यान भाष्यकार करते हैं अजम एकम आत्मतत्व इति स्थितम आत्मतत्व तो अजम उसकी उत्पत्ति नहीं होती है एकम आत्मतत्व एक ही है तत्र त्र येरपी कार्य कारण भाव उसमें तो उस, उस आत्मतत्व में तत्र तत्र तथी में अवयव अवयवी विभाग विरहित अजत्व आत्मा को अज कह दिया गया अज क्यों है जिसमें अवयव अवयवी विभाग नहीं है अजय हो जाएगा उसका उत्पत्ति नहीं होगा क्योंकि जिसमें अवयवी और अवयव रहेगा तो अर्थात तो उसका उत्पत्ति माना जाएगा जिसका अवयव अवयवी ऐसे विभाग नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी तो अजय हो जाएगा और एकत्वम गुणी गुण गुण गुणी भाव शून्यत्वम आत्मा हो गया गुणी उसमें रहेगा ये सब गुण इस प्रकार की नहीं है आत्मा का कोई गुण नहीं इसलिए निर्गुण कहा जाता है इसलिए एक है तत्र इति आत्मतत्व परामृश्यते जो भाष्य प्रथम पंक्ति में कहना न तत्र ये तत्व का अर्थ है आत्मतत्व इसे आत्मतत्व में भी जो लोग कार्य कारण भाव कल्पना करते हैं उनका क्या स्थिति है पहले टीका में कहते हैं तत्र कार्य कारण भाव दूषय तुम सामान्य न्याय आह आत्म में कोई कारणत्व तो नहीं है कि कोई कार्य बना देगा वो कोई कार्य कारण भाव आत्मा का किसी के साथ नहीं है इसका पूर्व पक्ष कहता है किन्तु आत्मा में कार्य कारण भाव है उसका दूषण करने के लिए आरंभ करते हैं भाष्य में तेसाम द्रव्य अन्य अन्य हेतु कारण स तो तस्वीर तेसाम जो लोग कार्य कारण भाव मानते हैं उनका मत में द्रव्यम द्रव्य द्रव्य द्रव्य का कारण होगा और अन्य अन्य हेतु घटक का कारण वही घट बन जाएगा नहीं बनेगा अन्य जो कपाल है वो अन्य घट से हेतु बनेगा अन्य अन्यद हेतु हेतु का अर्थ कारण स तो तस्य व तथ वही घटक का कारण वही घट हो जाएगा वो नहीं होगा कभी अच्छा कहेंगे ठीक है अन्य अन्य होगा तो आत्मा अन्य किसी का कारण बन जाए विचार आर देते हैं अद्रव्यप रूपादेश तंतु आदि द्वारा पटसौकल्याद कारण दृष्टम अथ भिशिन्ष्टी नद्रव्यम कैसे प्रतिज्ञा है न ठीक हाँ, अद्रव्य श्यापी आपने कह दिए द्रव्य द्रव्य का कारण होगा ये जो तंतु रूप है ये पट रूप के प्रति कारण है तो तंतु रूप द्रव्य है क्या नहीं है तो आप कैसे कह दिए कि द्रव्य द्रव्यो का कारण होगा तो ये तो गुणों गुणों का कारण हो जाता है तो इसके लिए कहता है अद्रव्य श्यापी तंतवादि द्वारा पट सौ क्लिया दु कारणत्म दृष्टम तंतु रूप पट रूप के प्रति कारण और तंतु न रहे हो जाएगा तो तंतु तंतु अर्थात धागा तो पट में तंतु में जो रूप है पट रूप के प्रति वो कारण होगा किंतु तंतु रहने पर ना तंतु नहीं रहने पर, पर। इसलिए श्लोक में जो कहा गया द्रव्य द्रव्य का कारण होगा द्रव्य को छोड़कर के अन्य कोई भी स्वतंत्र रूप से कारण नहीं हो पाएगा द्रव्य आश्रित हो कर के ही कारण होगा तंत्रूप तंत का द्रव्य में आश्रित हो करके ही पटरूपों के प्रति कारण होगा स्वतंत्र रूप से कारण नहीं होगा इसलिए कह दिया गया द्रव्य द्रव्य का कारण बाकी जो भी सब कारण बनेंगे द्रव्य में आश्रित हो करके इसको टीका में कहते हैं अद्रव्य श्या रूपा दे तंतु आदि द्वारा तंतु द्रव्य है द्रव्य में आश्रित होकर के पट शुक्ल्याद कारण तो दृष्टम पट में जो शुक्ल रूप होगा तंतु में शुक्ल रूप है तो भी पंट में शुक्ल रूप होगा तो तंतु का शुक्ल रूप तंतु में आश्रित हो करके ही पट रूप के प्रति कारण होगा दृष्टम इति बिशीनष्टी भाष्य में कहता है ना अद्रव्यम कस्यचित कारण अद्रव्य कहीं कारण हो जाएगा ये नहीं है पूर्व पक्ष कहेगा तंत्र अद्रव्य है कारण होता है सिद्धांत कहेगा स्वतंत्र <coughs> स्वतंत्र होकर के अद्रव्य कारण हो जाएगा न दृष्टम लोके इस प्रकार के लोक में नहीं दिखा गया टीका में अस्तुत ही द्रव्यत्वेन अन्यत्वेन च आत्मनि कार्य कारणत्व तो ठीक है आत्मा द्रव्य भी है और अन्य भी है उसका कार्य से अन्य है तो आत्मा कारण बन जाएगा आत्मा द्रव्य भी है और आत्मा में अन्यत्व भी है जैसे कपाल में द्रव्य भी है और अन्यत्व भी है घटअअपेक्षा तो कारण हो गया इसी प्रकार के अस्तुतरी द्रव्य अन्य च आत्मनी कार्य कारण सिद्धांत कहता की न ऐसा नहीं है भाष्य में न च्रव्यम धर्म आत्म उपपद्य अन्य कुतचित ये न कारण कार्यत्म वापद द्रव्यम धर्म ये जो धर्म शब्द से आत्मा को जीवात्मा को कहा जाता है आत्मना बहुवचन कहा गया बहुवचन अर्थात जीवात्मा उपाधिग्रस्त होकर के आत्मा नाना रूप से दिखता है ये सब जो धर्म आत्म नई द्रव्य नहीं है न ही उपपद्यते और अन्यम वा ये आत्मा किसी से अन्य है कहते हैं कि अन्य अर्थात तो तो इससे अन्य कोई पदार्थ और नहीं है अन्य तो कुतित कुतश्चित किसी से अगर तो, उसी से तो ये धर्म है धर्... न ना, ना। यहाँ धर्म अर्थात जीव और तो परमात्मा बीच में ये दिखाते हैं क्या यहाँ दिखाते हैं वास्तविक विज्ञान का विचार आरंभ हुआ था तो विज्ञान कहने से परमात्मा चैतन्य ब्रह्म को कहा गया और अभी उसका धर्म कहकर के जीवात्मा को कह रहे हैं तो ये जीवात्मा बोल करके क्या चीज है तो कहते हैं अगर जीवात्मा से चिदाभाष ले लिया जाएगा तब कहेंगे कि ये जीवात्मा जीव है चिदाभास को कहीं चैतन्यों को जीव कहेंगे कहीं चिदाभ को लेकर के जीव शब्द व्यवहार हो जाता है कहते हैं कि ये वास्तविक कोई ऐसा अलग पदार्थ नहीं है या धर्म शब्द से इसलिए कहते हैं आत्म धर्मवर्ता तो इस चिदाभास को लेकर के कहा जा सकता है अल्लाह उसमें क्रिया ना नहीं ना है लेकिन न यहाँ इस प्रकार की वहाँ औलातों को घुमाने वाला वो विचार तो नहीं औला तो में क्रिया दिखाया लेकिन है ना औलातों में तो क्रिया है उसको कोई दूसरा घुमाया इसलिए क्रिया हुआ वो तो ठीक है किंतु दूसरा अपना हाथ में अलात पकड़ करके अगर घुमाया तो देवदत्त का हाथ में क्रिया हुआ किंतु तो अलातो में भी क्रिया हुआ नहीं हुआ हाँ। अलात में भी क्रिया हुआ विचार वहां उतने दूर तक सीमित है अलातो में क्रिया उतने दूर तक लेना है और उसके आगे देवदत्त का क्रिया नहीं है और लेंगे तो अलात को जीव कर देंगे फिर देवदत्त को परमात्मा स्थानीय कर देंगे इस प्रकार के विचार नहीं है वो तो उसका निराकरण करते हैं अर्थात वास्तविक यहाँ परमात्मा और जीव ऐसे भिन्न है ही नहीं वहां तो देवता तो अला तो अलग हो गया अस्तु द्रव्यत्वेन अन्यत्वेन अन्य आत्मनि कार्य कारण सिद्धांत निर्णय कर दिया न चाह्रव्य धर्म आत्मा उपपद्य भाष्य में ये जो जीवात्मा है ये ना तो धर्म है न तो द्रव्य है वो नहीं है अन्य कुतचित मतलब किससे भिन्न है इस प्रकार की नहीं है अगर होता ये न से कारण तुम कार्य तुम व प्रतिप्ति तो अगर ये भिन्न होता और द्रव्य होता तब किसी के लिए कारण बन जाता ये नहीं है इस प्रकार ठीक है मैं नहीं तत्र गुण वत्वे न कहेंगे कि आत्मा में गुण है इसलिए आत्मा द्रव्य हो जाएगा नया आईग्लो जैसे कहेंगे सिद्धांत कहते हैं कि गुणवत्व मानेंगे और द्रव्य कहेंगे गुणवाला जो गुण वाला होगा वो द्रव्य होगा तो कहता है कि नहीं तत्व गुणवत्व द्रव्य तुम आत्मा में गुण है इसलिए द्रव्य हो जाएगा ऐसा नहीं है निर्गुणत्वात्म आत्मा निर्गुण है इसलिए द्रव्य नहीं होगा ना भी समवायित्व न तथा तुम होगा नया के मत में समवायी कारण कौन होगा द्रव्य में तो आत्मा भी अगर समवायी हो जाएगा तो भी द्रव्य हो जाएगा तो यहाँ कहते हैं, ना भी समवायित्व न तथात्व तथात्म अर्थात द्रव्यत्वम मानेंगे तो क्या होगा अनुन्य आश्रयत्व प्रसंगा आत्मा समवायी होने से अब द्रव्य कहते हैं ना आत्मा द्रव्य है इसलिए समवायी कहते हैं तो आत्मा द्रव्य होने से समवाई तो आत्मा को द्रव्य क्यू कहते हैं क्योंकि ये गुण का आश्रय है तो अनुन्याश्रय हो गया गुण का आश्रय अर्थात गुण का समवायि हुआ ये समवाय क्यों हुआ कहते द्रव्य है तो ये द्रव्य क्यों हो गया क्योंकि समवाय होने से ये तो अनुयाश्रय हो गया अनन्याश्रया बारह नंबर टिप्पणी हाँ दिए हैं देखे अनन्याश्रय तो प्रसंगातिथि तो द्रव्यम एवं समवाय कारण न अद्रव्यम इति तार्किक निर्णय तार्किकों का यही निर्णय है तो जो द्रव्य है समवायि कारण तथा तो च्रव्य निश्चित समवायत्व द्रव्य निश्चय है तो समवाय कारण बनेगा और तस्मिश्च सति अर्थात तो अभी समवायि हुआ तो द्रव्यम पार्यम निर्णय तुम समवायि कारण होगा तद्रव्य तो कह सकते हैं क्योंकि वही लक्षण है द्रव्य होने से समवायु बनेगा और समवायि कारण होगा तो बनेगा तो ये तो बिल्कुल अनुन्यास रहे है यह सब खंडन खंडन खाद्यों में इस सब का विचार आता है तो श्रीहर्ष जी ने का सारे लक्षण का खंडन कर दिया तो फिर पूछते हैं तो फिर ये कैसा प्रतीत होता है कहते हाँ इतना ही हम कहते हैं सब प्रतीत होता है दिखता है आप कहीं उसको सिद्ध कर देंगे ये नहीं होगा दिखता है सब चलता है चलिए इसे, तो हो जाएगा व्यवहार हो जाएगा टीका नुतश्चित अन्य तमाम अर्थात तर तत्र तथा आत्मनि कतच्चित अन्य किसी से अन्य आत्मा में हो जाएगा ये भी नहीं है सर्वस्व सन्मात्र एक प्रतिभा सन्मात्रे नुच सन्मात्र ही है सर्वं ईशावास्यम इदिंच जगत्याम जगत सर्व खद्रम्ह इसलिए सब सन्मात्र ही है एक प्रतिभा भेद नहीं है अतो न तत्र कारणत्म कार्य तुम व प्रतिपत तुम सक्षम इसलिए कारणत्म अथवा कार्यतम ये कहीं आप प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे दिखता है कहते हैं जितना आप देखते हैं उतना दिखता है तो कितना देखते हैं कहते हैं जितना आपका आँख खुला रहता है आप बंद कर लीजिए आंख कुछ नहीं दिखेगा जगत है नहीं इंद्रिय निरोध हो जाना यही वश अंति में धीरे धीरे चल अब जितना इंद्रियों को जगत में चलाते रहेंगे ये कहां ये सब घटेगा इसलिए कहते हैं न अपरांगे तो बाहर चलने का इनका स्वभाव है तो इसलिए तस्मात परांग पश्यती नत्मन पर कच्चित धीर प्रत्येक आत्मा नवृत चक्षु और मृतत्व इच्छन अवृत चक्षु चक्षु को बंद कर लिया चक्षु अर्थात इंद्रिय इंद्रिया जितना जितना निग्रह होंगे उतना उतना ये तत्व तो तो में ऊपर उठेगा तो इंद्रिया कितना कितना निग्रह होंगे कहते तो हम नहीं चाहते चलाना फिर भी चलते हैं कहते तो ये बोध हमेशा अंदर में आना चाहिए हम नहीं चाहते हैं किंतु कोई चलाता है ये बोध जिसको आएगा उसका धीरे धीरे बंद होंगे आज जो स्वयं भी चलाता है और परमात्मा तो बैठे है पीछे में तो चलाने के लिए आप चलेंगे तो परमात्मा आपने शक्ति भर देंगे चलो आप बैठेंगे परमात्मा कहेंगे और बैठो शांत हो जाओ आपका शक्ति हटा लेंगे तो आप कहते आप नाचना चाहेंगे परमात्मा तो कहते हम तो बैठा है उसी के लिए तो आप नाचो नचाएंगे तो इंद्रियों को जितना चलाएंगे वो और उतना चलाएगा और इंद्रियां जितना चलेंगे इंद्रिय में कुशलता बढ़ेगा जिस विषय में बुद्धि लगाएंगे उस विषय में कुशलता बढ़ेगा कैसा ये काम जगत में करेंगे परमात्मा और कुशलता देंगे इसलिए कोई एक महात्मा कहता थे तो भगवान का वही काम आपका पर्स को भरता रहेंगे आप और करो और करो तो ये सब धीरे धीरे जितना घटाएंगे भाष्य में अतो अद्रव्यत्वाद अन्यवाच न कस्य कारणम कार्यम कारणम वा आत्मा इत्यथ इसलिए आत्मा द्रव्य भी नहीं है और अन्य भी नहीं है नहीं होने से किसी का कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है इसलिए ये न सर्वम खलुदम ब्रह्म तला नीति शांत उपासित इसलिए शांत हो जा क्यों सर्वम खलुदम ब्रह्म ये सब ब्रह्म ही है कुछ हम करने से कुछ हो जाएगा कहेंगे कुछ हम करने से हम कौन है कुछ करेगा क्या करेगा घाटो को मिट्टी को घटो बना देगा कुछ कर दिया अगर घटो को मिट्टी को घटो बना करके कुछ कर दिया मानता है तब तो उसका करना कभी छुटेगा ही नहीं तो अगर देखेगा कि वो तो मिट्टी मिट्टी ही है तो हम नहीं करने से जगत रुक जाएगा के थोड़ा दिन नहीं करके देख लीजिए तो <सलग> जगत रुक जाता है क्या अगर नहीं रुकता है जगत नहीं रुकेगा हमारा रुक जाएगा तो ये जो हमारा रुक जाएगा ये हमारा ये हानि को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है तो क्यों कहते हैं वही जो हमारा कहने से अहंकार है वही अहंकार बचे रहे वही है जीव और वो जीव इतना चालू है हिंदी में कहना चालू वो कभी मरना नहीं चाहेगा और उसका प्रथम अभिव्यक्ति मन ये मन ऐसा तर्क देगा कि आपको लगा करके रखेगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहता मन और जो मन का ये रहस्य को समझेगा वही ही मन को मार पाएगा नहीं तो मरेगा नहीं वो इसी का ये जो देवी उपासना करते हैं ना ये जो शुंब निशुम्ब ये तो आपस में लड़ करके मरे और एक है ये मन ही रक्त वीरिय है अर्थात मन में अगर आप एक विचार चलाएंगे तो उसका जैसे कहते ना बिंदु गिर जाएगा तो सहस्र रक्तवीरिय खड़े हो जाएंगे मन में एक विचार चलाएंगे तो उसे सहस्र और आगे चलेगा इसलिए वो प्रथम विचार को ही रोकना रोकना है तो नहीं तो ये सब जो पुराण है ना ये सब उसी का ही तत्व का अन्य अन्य उपाख्यान दे करके कहा गया आप रक्त उपाख्यान समझ जाएंगे पूरा जब समझ जाएंगे आपको कहा जाएगा यही मन ही रक्त है फिर अच्छा हाँ वास्तविक सही है सारे पुराण ये ज्ञान करवाने के लिए श्लोक उच्चारण करेंगे दन्रौ आगे कहते हैं। चिकित्सित कुंभ संवेदन सामतरम कुंभ सं संभव शभुत असौ कर्मतया जनयति इति व्यवहारो अपि न उपपद्यते कश्य ची विद्व दृष्टिया अनुरोधे न सात नंबर टिप्पणी यहां आएगा अनुरोधे न अनन्यत्वात।, अनन्यत्वात के ऊपर सात नंबर टिप्पणी और नीचे टिप्पणी में जिसको सात लिखा है उसको आठ कर दीजिए और जो आठ है उसको सात कर दीजिए नीचे टिप्पणी में आठ को सात सात को आठ अभी हम अनन्यत्वात के ऊपर सात लिखे टिप्पणी में भी देखे अनन्यत्वात है वो सात हो जाएगा और अनन्यत्वात के वो ठीक नीचे है टीका में सो पी सात दिया है उसको आठ कर दीजिए अन्यत्वा टीका के नीचे जो सो है वो आठ हो जाएगा टीका में चिकित्सित कुंभ संवेदना समान कुलालो जो घट चिकित्सित चिकित्सित कर तुम करना चाहता है अभी बना दिया क्या नहीं बनाया करना चाहता है चिकित्सित घट का पहले उसका अंदर में ज्ञान होगा ऐसा घट बनाऊ कुल को वो घट उसका बुद्धि में दिख जाएगा दिख जाएगा उसको कहते हैं चिकित्सित कुंभ का संवेदना पहले हुआ ज्ञान ज्ञान के आगे इच्छा इच्छा के आगे प्रयत्न प्रयत्न के आगे क्रिया जाना इच्छती यतते करोती ऐसा का नियम है फिर आगे घट बना देगा कहते हैं चिकित्सित कुंभ संवेदना चिकित्सित अर्थात कुलाल न चिकित्सित अभी बनाया नहीं कुंभ का संवेदना संवेदना अर्थात उसका बुद्धि में प्रतिभाष होगा उसके बाद समान आगे इच्छा कृति क्रिया उसके बाद आगे कुंभ संभवती संभवत अर्थात उत्पत्त यते होने के बाद संभूत असौ असौ कुंभ अभी सम्भूत बन गया बनने के बाद अभी कर्मतया सोसंविदम जन यती घट अगर बन गया वो घट विषय बन करके घट ज्ञान करवाएगा तो घट ज्ञान करवाएगा होने से आगे व्यवहार होगा घट जब तक बना नहीं वो घट का ज्ञान कुला है उसका बुद्धि में किन्तु तो दूसरों को है क्या नहीं है जब कुल को घट को बना दिया अब दूसरों को भी घट का ज्ञान होगा होने के बाद वो लोग व्यवहार करेंगे कहते हैं व्यवहारोपी तो स्वसंविदम जनयति घट बन गया तो घट ज्ञान होगा और व्यवहारोपी कहते हैं कि न उपपद्य थे कश्यचित किसी का ही कभी नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते हैं विद्य दृष्टि अनुरोध अनन्यत्व विद्योत दृष्टि से आत्मा से व्यतिरिक्त तो कुछ नहीं है ना घट है ना घट बन रहा है ना घट बनने के बाद व्यवहार कहते कहीं कुछ नहीं सब स्वप्न चलता है ऐसे ही खाली चलता है इसको कहते हैं एवं न चित्त जापी न धर्म जंग एवं हेतु फला जातिं चितिवा न, तो चित चित न धर्म एवं मनीशना। मनीशना। एवं धर्मा चित चित न धर्मजेतुला जाति मनीषि प्रवशं एवं चित्त चित्त चित्त चैतन्य चैतन्य से जन्म होते हैं चैतन्य ब्रह्म चित्त का अर्थ चित्त चैतन्य से जन्म होते हैं ये सब धर्म धर्म अर्थात जीव ऐसा नहीं है एवं न चित्त जा धर्म धर्म अर्थात जीव अथवा शरीर अथवा कुछ भी पदार्थ ले और चित्तम बापी न धर्मजम ये चैतन्य भी किसी से उत्पन्न हो जाएगा ये भी नहीं है ना चैतन्य से कुछ उत्पन्न होता है ना चैतन्य से उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति नहीं है इसलिए एवं अन्य प्रकार अर्थात कहीं कोई उत्पत्ति नहीं होने से हेतु फल योर अजातिम ना हेतु है हे ना फल है पहले विचार आता था हेतु कहने से धर्मा धर्मा, फल कहने से शरीर ये कहीं कुछ नहीं है मनीषिण प्रविशंती प्रविशंति दो दे दिया निश्चिन्न ज्ञानी लोग ऐसा निश्चय कर लेते हैं कहीं कुछ जन्म नाश ये सब नहीं है केवल अज्ञान से चलता है जितना अधिक व्यवहार उतना अधिक जगत में सत्य तो बुद्धि उतना अधिक उत्पत्ति नाश राग चलेगा जितना व्यवहार घट जाएगा उतना ये सब मिथ्या है निश्चय होगा टीका में क्या जी हाँ तो पैंतीस तक ये जाना है ये पांच मिनट विलंब में, में चलते है ना पचास से नहीं। नहीं। हो गया च्योतिष हो गया चलिए पंक्ति भी पूरा हुआ ना अभी भाष्य टीका आ गया चलो पूर्णमदह पूर्ण मद पूर्ण मिध पूर्णाद पूर्ण मदश्यते पूर्णश पूर्णमादाय वशिष्य ओ शांति शांति शांति sankaram namastasyam